निशय हो निरुतर क्या निश्चयकार में निरुत्तर जिसके बाद कुछ शेष बन जाए ये नहीं किस तो निचोड़ का भी निचोड़ हो निचोड़ का भी निचोड़ हो है। जिस तार के बाद दूसरा कोई सार ना निकले, जिस चयन के बाद दूसरा कुछ चयन ना हो देखो चाय की पत्ती सुनते हैं पौधे से चीन से ही चाया चय करते हैं एक एक पत्ता इसे पत्ता। तोड़ते है, लेकिन सिर्फ पत्ते फिर भी आरोप निश्चय माने ये होता है कि ऐसा भी तोड़ एक शास्त्र का हस्ता संत वचन का रहा तो कि उसके बाद फिर कुछ निकालना बाकी ना है। जो पेड़ है नेतृत्व निचृत का प्रयोग करेंगे निचार्य का भी है नेतृत्व का भी प्रयोग है सदपवर्ग सदापी उसको देख लिया कर दिया वही हो गया तो क्योंकि वही जिसको जान लेने से आप वही हो जाते हैं न जानने की स्थिति में भी आप वही रहते हैं ज्ञान के कारण स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता जो और ज्ञान लेने से भी स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता स्वरूप वो है जिस पर है ना न जानने से वो दूसरा वो हो गया तो और ज्ञान लेने से वो दूसरा हो जाए तो नहीं स्वरूप वो होता है जिस रूप से जिसका आपने निश्चय जिसका वो स्वरूप निश्चित है कभी वो बदले नहीं तल हव देरी कर दी रूप में नजर निश्चित तल्हतर भी इस निश्चय की आवश्यकता है जीवन और वो निश्चय प्रभावपूर्वक हो अंधा है, अंधा तुम्ह मान्यता नहीं हो अंधानतरण न हो अंध परंपरा न हो विचारपूर्वक अब ये जो तो आत्मदेव हैं ये तो नित्य अपरोक्ष हैं बता अपरोक्ष है माने है, अपना जो आत्मा है वो मैं शरीर यहाँ तो हो और आत्मा स्वर्ग ले जा कर ऐसा तो नहीं होगा ना मैं कट्टे पर बैठा हूँ और आत्मा के उत्तार हो ऐसा तो नहीं होगा ना मैं नहीं हूँ ये अनुभव तो आपको तो कभी होगा नहीं अपरो है आत्मा परंतु इसका स्वरूप पर अत्याप तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान निश्चय की जरूरत होती है स्वरूप को बनाने के लिए निश्चय की जरूरत नहीं होती है अज्ञान कर्जन्यम उनकी निवृत्ति के लिए प्रभाव की अपेक्षा करता है या का स्वरूप क्या होना चाहिए ये बात अष्टावक है एक निश्चय प्रज्वाल्यान गहनमी सुखी अध्य सुखी शांत हो तो मनुष्य भी अपनी अपनी सुखी हो जाओ कर जो अज्ञान के कारण क्रम के कारण जो तुम्हारे जीवन में तो धोख आए वो विगत दीपुर हो जाए अतीत अतीत माने विगत होता है जैसे हिंदी में भी बोलते हैं बोलते हैं संस्कृत में भी ऐसा ही है तो विगत शोध आपके लिए विगत ही अनुकूल हो जाए तो कोई मरा था कोई दुकड़ा था कहीं आज लगी उस समय बड़ा आप लोग हुआ था शौक हुआ था अब अरे बहादुर को आपको सुनाया होगा ना कभी हॉस्पिटल हाँ में एक बार लेकर लड़ाई जब हुई थी बिल्कुल पेट कटा हुआ पहले लेटा हुआ था हमारा तो बड़ी तक तो मैंने गारे बिल को अच्छा होके जाएगा घर भाई अपने पंजाब में तो बताया गया ऐसे बैंक में घुस के बैलेंस कंपने का मारा था हमको ऐसे पिस्तौल लगी थी ऐसा पेज कटा था हमने ये बहादुरी की थी और तुम खुश हो जाएगा तेरी, तेरे जो सुनने वाले हैं वो सब खुश हो जाते अपनी बहादुरी बता रहे तो वो चौक क्या हो गई बीत हो गई तो बीत हो गई हमारे बीत गई बिगड़ती हो गई तो पिछले जीवन में जो हमने शोक का अनुभव किया है बहादुरी से हम उसकी बहादुरी बता देंगे हमने ये सह लिया हमने ये सह लिया आ, हम बिना कपड़े के भी रह चुके हम बिना अन्न के भी रह चुके हम बिना परिवार के भी रह चुके है हमने उनसे जाली देने पर भी ऐसे सह लिया बहादुरी की बात जो शोक की बात होगी वो तुम्हारे लिए बहादुरी की बात हो जाएगी शोक का बात तुम्हारे वर्तमान जीवन में को जो शुँ है तो ये कैसे होगा बोले एक निश्चय है ये निश्चय तो निश्चय क्या मृत्यु नित्य अपरोक्ष होकर माने अभी है यही है यही है और मैं ही हूं वो वस्तु यदि तैयार हो गए उसको दूर करने नहीं। नहीं। कर के लिए क्या चाहिए आप तोड़ेंगे नहीं होम करेंगे या नहीं आप बंद करके शादी शादीदार के बैठे थे यूनिवर्सिटी या नहीं उसके लिए जानना पड़ेगा वो जो स्वयं है और केवल अज्ञान के कारण न जानने के कारण हम अपने को कुछ और मान रहे हैं अन्यथा संकमात मानो अन्यथा बहिपत जगह उसके लिए न कर्म न कक्षा न ज्ञान न ज्ञान बधाता तो अध्यान पर तो सीधी चोट करता है ज्ञान जहाँ ज्ञान निश्चय हुआ वहां सारा का सारा शोक दूर हुआ सारा का सारा हुआ अभी अभी यही यही हम शोक तो बाबा हाउस निश्चय स्वरूप जरा देख रहे हैं क्या विशुक्त को निश्चय वर्णना प्रज्वल्या विवेक है विवेक क्या है तखेकता जैसे आप बोलते हो ना खा सब खा खड़ा है कपड़ा है मकान है तो खड़ा अलग कपड़ा अलग मकान अलग और है सब सन संघ होते हैं तो खड़े में भी सन है कपड़े में भी सन है मकान में भी संत है ये खड़ पट के प्रकट प्रकट होने पर भी और अलग अलग होने पर भी ये अलग अलंत शब्द भी है और अजंत शब्द भी नगति अलग और अलगा दोनों है एक खड़ा पकड़ा नहीं है पकड़ा खड़ा नहीं है पर जो सन है सत्ता है अस्तित्व है भय है, है वो दोनों में है बोला तो घट पर्म अलग अलग है और सब वस्तु एक है उसको एक बोला अंग्रेजी देखो गिनती का क्या पहला नियम है एक के बिना कोई गिनती हो ही नहीं सकती दो तीन जाता सौ जिस जिसके बिना दूसरा हो ही नहीं, नहीं उसको एक देखते हैं ना इस दूसरे नहीं होगी हो अगर एक ना हो तो आपको सिद्ध कर देंगे तीन सिद्ध कर देंगे चार सिद्ध कर देंगे अरे एक एक दो एक एक तीन ये एक का ही प्रस्ताव है तो चाहे कुछ भी हो आप हैं सब। हैं यदि आप न हो तो न जगत होगा न जगत के वेद होंगे न जीव होंगे न जीव होगा जीव के वेद होंगे और ईश्वर को कौन जानेगा देखो तो आप वो चीज हो जिसके बिना ईश्वर की सिद्धि नहीं हो जिसके बिना ईश्वर की प्रती नहीं हो जिससे बिना जगत की सिद्धि नहीं हो सकती जिसके बिना जगत की प्रती नहीं हो सकती आप वो चीज हो जिसके बिना सारे जीवों की सिद्धि नहीं हो सकती जीवन को भी नहीं हो सकती आप वो चीज एक बोले भाबाओ अब दूसरी बात तो देखो देखो ना बोला किसी को बोलते हैं कुएं में धान पर धान अब मन कोई जड़ मानना ये बगतों व्याखनाते हैं ना आप कैसे अनुभव करते हैं कि मैं जरूर अनुभव भी करते हैं और नहीं है, तो, तो भाई कोई कह मे जो वाण आते मेरे मुँह में जीव नहीं है तो ये जीव के बना बोलना सकते है क्या यदि कोई कहें या हम चढ़ा तो ज्ञान के बिना अनुभव के बिना जिस वस्तु के बिना अपनी चर्चा का हो सकता है क्या? अग्धुण अग्धुण है आप ज्ञान बात अद्भुत है आपको ज्ञान स्वरूप है। चार बात तो कह रहे हैं ये जड़ का विकार है चेतना कैया ऐसे सिक्के में ज्ञान इसका गुण है लोग सांख्य कहते हैं है। जब स्वरूप में स्थित होता है रोककाल में ये दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है ऐसा चेतना कोई त्रिग मानते हैं हो कोई शून्य मानते हैं कोई क्षणित विज्ञान तो मानते हैं और काल में कटने वाला मानते हैं बौद्ध है। और स्थान में कटते स्थान में बढ़ने कटने वाला मानते हैं और देश परिच्छिन्न हो काल परिचि देश परिन्न और ग्रह में उत्पत्ति मानते हैं कालबाज क्या बोले अच्छा भाई आओ ठीक ठीक उल्लेट करें पुस्तक यह है, है और पुस्तकाकार वृत्ति ज्ञान है और मैं ज्ञाता हूं भाई देखा ये पुस्तक रूप दृश्य को जो तुमने ज्ञान में मिला दिया तो बोध विशुद्ध मिला बना तो वो विशुद्ध तब है ज्ञान विशुद्ध तब है जब इसमें कुछ मिलावट न हो तो, तो, तो, ती, तो कुछ ज्ञान में कुछ नहीं दिलाने को बल्कि मन दिलाओ ज्ञान व्यक्ति से तो मुख्य सामाना जर है ज्ञान और ज्ञा का ज्ञान विषय स्वरूप से मुक्त सामाना भी करो बात सामान अधिकार ज्ञानम ध्यानगम्यम सर्वस्विष्ठता जवामृतम अश्वे अमृत अमृत तुम स्वयं अमृत हो तो जब धीर को ज्ञान में नहीं मिला देंगे तो एक नतीजा उसका और निकलेगा अपने में ज्ञातृत्व का अधिकार जब गेय होगा तब इस पुस्तक का ज्ञाता मैं ये पुस्तक है और इस पुस्तक का ज्ञाता मैं हूँ ये ज्ञाता और गेय का भेद ज्ञान में केवल व्यावहारिक है परमार्थ नहीं है तब यात्री विभाग से शून्य जो ज्ञान है वो विशुद्ध ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान वही अपना स्वर्ग है ना अंतज्ञ है ना कर्वज्ञ है और ना अल्प है ना सर्ग है देखो विशुद्ध बोध का प्रयोग क्या हुआ कि जिसमें अल्प और स्वर्ग को तो विषय नहीं है और अल्पज्ञता सर्वज्ञता रूप व्यादृत तो नहीं है तो लोग या न देश है न काल है न वस्तु है न सजातीय है न विजातीय है न स्वगत है ये ही अपना स्वरूप ये निश्चित करो चाहे जैसे करो और जै ही धर्म है से ईश्वर का ज्ञान हो नित्य होना जितने ज्ञान जानता है मेरे तो द्वारा और सोच नहीं है और कभी जानना उसका शुरू नहीं हुआ कभी अंत नहीं हुआ जितने एक तत्व जो है एक हृदय कर रहे जब वो ईश्वर में लीन हो जाता है तब तो उसके ज्ञान का लोप कर लो जाता है और जब जागता है उपाधि का लय होता है देखम तो देखते तो अपने आप ही वहां ज्ञात हो है एक विरास है विधित रूप से प्रकट होता है परंतु उसकी जो पूर्ण अहंता है उसका जब विरास होता है तो उसकी पूर्ण अहमता भी होती है उसको भी अज्ञान देता है रात में कोद ब्रह्मांड है उनमें को भी को भी ब्रह्मा विष्णु शिव ये लोग कभी कभी अपने स्वरों को भूल जाते हैं राजभ उनके जीवन में जो तरह तरह की बातें देखने में आती हैं ना तरह तरह की लीला कभी जीव ब्रह्मा हो जाता है चीजी ब्रह्मा हो जाती है और कभी ब्रह्मा चीजी हो जाता है तो ये लीजा है और जिसकी हम लोग उपासना करते हैं ईश्वर बुद्धि से करते हैं माने विष्णु में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करते हैं शिव में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करते हैं और बोभाविक रूप से वो ब्रह्म अब तो देख लोगों में भी और रामदेव को सुखदेव को कर्म में ज्ञान हो जाता उस समय कोई सामग्री ज्ञान देने वाली नहीं है प्रतिबंध जो है वे श्वेतों को अभिमान था तो पिता ने ज्ञान कर दिया नारद को तो शोक था तो उपदेश करते शरद कुमार करते श्वेत के तो मर्दलोक में है और नारद ऋषि और इंद्र को अवज्ञान था तो प्रजा लेते हुए दो लोग प्रजाशीलें उपदेश करते हैं पर तो निश्चय की आवश्यकता है और जनक रात में बैठे हुए रात हमारा साधन प्रया पता है एक कांग में पड़ी और आदरण फट गया हो गया ऐसे हो गया अब पूर्व का साधन मारो अच्छा कोई रम राक्षस है उसको भी जाना जाता है कोई कलपटी राक्षसी है उसको भी जाना जाता है अद्भुत है स्कीम आया इसमें को बिल्कुल बोल नहीं सकते न संस्कार जन्य है न संस्कार गलत है ये तो संस्कार संस्कारी संस्कार जी सबको एक पद वस्त करने वाली वस्त करने वाली कर। निश्चय वाणी आ आर ज्ञान आज्ञान गहनम जलाना क्या है अज्ञान का जनगण जहान माने हो ज्ञान आचार्यारायण्याम विभिन्म गहनम कारनम वनम जहान माने गए ज्ञान का जो जंगल है ना लगा दो इसमें ज्ञान दी आई वैष्णवादार जो ने कहा कि अगर आपको तो कपड़ा साफ करना हो तो उसको आगे मतदा दू कपड़ा जलाना हो तो आग जला दू और साफ करना हो तो आज की जो गर्मी है उसको तो पानी में लिया और पानी गरम मशीन में ले और गरम पानी में कपड़ा डाल के पहले खूब धो रही हो तो ये जो ज्ञानाजि है ये तो सर्वकर्मा ही धर्म का कर्म करता कर्ता को तो भी कर्म करते है ये नहीं समय कर्ता का शीतलांश सही अभाधित है कर्तवान सभावित नहीं है कर्म कर्मफल वोतृत्व एक बदले एक प्रयत्न में सात का सब जात्मा बच्चाल आने का हराम करता करता करता करोड़ करता को अज्ञात की एक चारी करोड़ कर्म को अज्ञात की बात चलकारी बच्ची करते हैं करोड़ करोड़ कर्मफल को और वोतृत्व को आपकी एक चिंता भ्रम करते हैं और तो ये कहूँ मर जाओगे ध्यान होने पर तो ये कल्पना छोड़ो बिल्कुल तब भी न उत्तर पूर्वाग्रह हो अश्लेष विनाश हो तद कर्म का विनाश हुआ और उत्तराख से अश्लेष हुआ उत्तराख से अश्लेष माने और जीवन मुक्ति सर्वता वर्तमान होगी ना सौ योग जाए सर्वथा वर्तमान होने पर भी उसका पुनर्वत्व उसका पुनर्जन्व नहीं है कर्नामकाम किसी को पहले तत्व ज्ञान होता है और मनोराज मनोनाथ और बाद में होता है और किसी को मनोनाश पहले होता है और तत्वज्ञान वासनाक्षय बाद किसी को से पहले होता है और कनोदान तत्व ज्ञान बाद में होता है इसलिए वासनाओं को देख के करनामत कई ऐसे भी तत्व होते हैं और तत्वज्ञान काल में तो वासना एवं कहूंगी बाद में और अंतकरण में आ सकते हैं उनको भी निवृत्त करना होता है वो बात अलग है इसी से अगले चिंता के में उसकी दीक्षा है, ऐसा कटिया तो बेटे बड़े बड़े विद्वान आगे है। वहां हैं कैलाश शिखा ईश्वर महामंडलेश्वर श्री उद्यानंद देवी जी महाराज उन्होंने उन सबों पर ब्रह्मी दिन ये टीका वाँ वाँ है। है। ना और बड़े धन्यवाद इसलिए आप सुनवा सौहार्द है और उनका योगी करुणा है और आपकी याद रहे यादें आप बड़े शिष्य Jataka stories are stories of compassion, patience, and mercy to humans, animals, and all beings. Parama, Parama Vishesha, Visheshan. वो शास्त्री पदाधारम तुम्हारा श्रुतिरगा भा प्रपंचो आसाणाम आनंद का स्वर प्रोहर आनंद की बहुत सारे पर्व आनंद के प्रभाव आनंद ही आनंद आनंद आनंद परमानंद, सब होटल और सुंदी वो आनंद जो परमानंद आप आनंद वो कहीं से आता पैदा होता है कहीं से आता रहे किसी का दीजार हुआ उसका कभी नाश नहीं वो कभी है, ऐसा, ऐसा तो ये है कि ये आनंद केवल अज्ञान क्लिकेट का अनुदेव प्राप्त हुआ उसका अर्थ यह तो है कि आपके जीवन में जो शोक है दुख है आधार बढ़े वो केवल अध्यान के कारण जितना भी दुख है जितना भी अनर्थ है वो केवल अज्ञान के ही प्राप्त है उसमें कर्म कारण प्रार्थना कारण नहीं है मनोराग कारण नहीं है संसार का माध्यम पर आहान कारण नहीं है इसमें ईश्वर के कारण एक मूल कारण है आपके सुख की वृद्धि और परवान्ता की प्राप्ति कभी काल में होगी अभी पैदा नहीं हुई है कभी पैदा होगी ऐसा नहीं वो प्रकृति से स्वाभाविक पैदा हो जाएगी वो स्थिति तो उपासना निवृत्ति से आप मुक्त हो जाएंगे सौगात से जब संस्कार नहीं मालूम करेगा तब आप मुक्त हो जाए ये बात कृष्ण के आभार से कृषि की निवृत्ति है क्योंकि सुख में दृश्य प्रपंच का अथानता है परंतु सुध सूटने पर फिर दृश्यल होता है ये जो आपके जीवन में शोक है दिन भर में सत्रह का आरोप हैं सत्रह का सात सहसारण भयस्कार दिवस दिवस धूम आम शक्ति न पंका हजारों सौ गायक है केवल अज्ञान के कारण आपके समय आते हैं पुलिस ज्ञात के जंगल को ये सब है जंगल है जंगल हजारों बार तक है हजारों बार तक है होना ये आ रहा हो गया ये जन्म मरा ये संयोग लोग ये सदेश ये सब वेदभाव निकले हैं वेदभ्राम ये जिस अभियान के कारण है उस अभियान को मिटाना आवश्यक है छतों तो हम पर बार बार कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप क्योंकि तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, को तो आत्मा स्वर्प्रतास है इस अज्ञान को विकास कर देता देखो ज्ञान स्वरूप आत्मा स्व प्रकाश है स्वयं प्रकाश है सर्वावधान करता ये किसी की प्रकृति निवृत्ति नहीं सकता। तो अज्ञान को भी प्रकाशित करता तो है कि अज्ञान की विवृत्ति ज्ञान स्वरूप आत्मा करता है ज्ञानाकार वृत्ति करते हो ज्ञान स्वरूपाकार वृत्ति तो करते हो तो तो <coughs> उसको बोलते हैं निश्चय निश्चय का अपने नाम प्रद्वाल्यान ज्ञान जाता प्रणाम ब्रह्माकार ब्रह्माकार प्रति क्या बोले फटाकार प्रति क्या ही नाम है। ब्रह्मज्ञान कहते हैं रखते हैं ये एक व्यवस्था है ज्ञान का व्यावहारिक रूप है ध्यान आकार करते ये प्रकार है व्यवहार तो कार्यक्रिय व्यवहार है ये, है। ये है जो तो तो तो अन का भ्रम का व्यवहार है शोक भोग आदि उसकी प्रवृत्ति के लिए व्यवहार ज्ञान स्वरूप में न प्रवृत्ति है न नेतृत्व विवादी मतदान आदि समय पूर्ण प्रवृत्ति वन जैसे समय ज्ञान प्रवृत्ति का उपमर्पण करता है वैसे प्रवृत्ति का भी उपमर्पण करता है प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों सब सत्ता करी और निश्चय बनने हाँ निश्चय का स्वरूप क्या नहींय का स्वरूप होना चेंजी नहीं आई प्रत्यत्मा अपना आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है ये इसको रहा है, निश्चय एक दो निश्चय ब्राह्मणा तहन लगाओ अज्ञान में तो जंगल में हाथ लगाओ तब शो है कब हो तो गए एक तक तो हम प्रश्न कहा शो गए कहां हो गए अज्ञान के जंगल में आग आगे प्रत्यक्ष पहले बरकत है ये आपको कल रात ध्यान में रखने की है जो हमारे जीवन में अनर्थ है अनर्थ मानित जीवन हम नहीं चाहते हैं वो होता है और जो चाहते हैं तो नहीं होता है अनर्थित होता है अनर्थित भारत में गरीब भारत विरोधी लखन है अर्थ है काम है वो सारा अन्य लगा हुआ है इस अदर्थ की निवृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति इसका अर्थ की सब अज्ञान के हमारे जीवन में इतने भुक्त हैं वे सब नालक की वजह से हैं। क्षेत्र मरने का भी क्षेत्र लड़क स्वर्ग का भी दो लड़क मिले तो लोग स्वर्ग स्वर्ग मिले तो ये जितने क्षेत्र हैं वे सब है। के बच्चे कच्चे हैं ये न नर्क के दिए हुए हैं न दसना के दिए हुए हैं न काल के दिए हुए हैं न प्रकृति के दिए हुए हैं आकस्मिक है ये नियमती नहीं है वो संख्या है वो समझदारी आई और किसी से अलग की मुहूर्ति भी नमानुष्ठान से होती है ना न उपासना से होती है न योग से होती है ना, ना स्वयं होती है इसके लिए निश्चय आग चलाना ही जरूरत है। है नाम आप देख रहे हैं जब अज्ञान का कार्य जो है उसका तो अज्ञान तो केवल ज्ञान ही से ही निवृत्त होगा गर्भोपासना के उससे निवृत्त नहीं होगा भले तो वो ज्ञान की उत्पत्ति में है अज्ञान की निवृत्ति में परंपरा से साधन हो रहे परंतु अज्ञान की निवृत्ति का साक्षात साधन तो तत्व व्यान ही होगा दूसरा कुछ तो हमारे जीवन में जितना दुख है उसका मूल कारण है ज्ञान और ज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से दूसरे साधन कर अब एक दूसरी बात कर ज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है और ज्ञान से जगृत होते हैं जो ज्ञान से मालूम पड़ती है वो दरअसल नहीं होती है ज्ञान से अगर चींतल आपको जीतल के अज्ञान से अगर वो सोना मालूम पड़े तो सोना है क्या और सोलह के अज्ञान में जब वो पीतल मालूम पड़ा तो पीतल है क्या अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है जैसी मालूम पड़ती है जब मालूम मालूम पड़ती है जहां मालूम पड़ती है जिस काल में जिस देश में जिस द्रव्य में अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो चीज नहीं होती है होती ही नहीं इसका अर्थ है कि शोक मोह दुख भय ये जो अनर्थ हैं ये जो कि ज्ञान से मालूम पड़ते हैं इसलिए हैं अथा ज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है वो भी नहीं होता त्याग में लगते तो फिर भारत बड़ा अधिष्ठान का त्याग